आज 13 अक्टूबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरियात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज चूँकि श्री उमेश सिंह जी दरबार साहब का जन्मदिन कल ही गया है उन्हें हम सबकी हरिया परिवार की ओर से बधाई और उनके चिरायु और सुखमय जीवन के लिए हम सब लोग कामना करते हैं विज्ञान भैरव के अध्ययन के क्रम में आगे पढ़ रहे हैं और करीब करीब तीन चौथाई कार्य पूर्ण हो चुका है इसके आगे जैसे अजय जोशी जी ने सलाह दी थी कि हम उपनिषद का एक कम से कम शवासी उपनिषद पढ़ें तो उसके आगे की तैयारी उसकी करेंगे तद फिर काश्मीर दर्शन के और जो अन्य ग्रंथ हैं उनको मिलेंगे जब भी हम किसी दर्शन का अध्ययन करते हैं तो दर्शन का अध्ययन मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होता क्योंकि किताबी ज्ञान या पढ़ना या उसको पढ़कर स्मरण करना या उसके ऊपर भाषण देना अपने आप में एक नपुंसक क्रिया है जिसका कोई मायना नहीं कोई पुरुषार्थ नहीं, नहीं।, नहीं। पुरुषार्थ तब है जब वो विज्ञान हमारे जीवन को प्रभावित करे हमारे जीवन रहन सहन विचार दृष्टि इन सब पर अपना प्रभाव डाले तभी वो दर्शन हमारे किसी कार्य का है यह हमारा यहाँ आना सार्थक हम अगर देखें तो बचपन से जवानी अधेड़ा अवस्था और वृद्धावस्था तक या जीवन के अंतिम समय तक हमारी धर्म की अध्यात्म की यात्रा जारी रहती इस धर्म और अध्यात्म यात्रा दूर से शुरू होकर के अपने केंद्र तक आती दूरस्थ स्थान से आरंभ होती निकट आते आते अपने स्वयं के केंद्र में दृष्टा के स्वभाव में समाप्त होता सांसारिक दृष्टिकोण से भी एक प्रतीक रूप से जिन ऋषियों ने हमारे जीवन की इन आध्यात्मिक क्रियाओं को क्रमबद्ध किया है उन्होंने भी प्रतीक रूप में ये बातें हमको समझाई है हम कभी समझ पाएं ना समझ पाएं ये हमारी समझ आरंभ में यात्रा दूर से शुरू होती चारों दिशाओं में आप तीर्थाटन करिए भिन्न भिन्न नदियों में स्नान करिए यह हमारी दूरस्थ यात्रा की शुरुआत दूरस्थ जाना अपने देश को देखना अपने संस्कृति को पहचानना सब तरह के लोग अच्छे बुरे सबका सामना करना भिन्न भिन्न लोगों के विचारों से क्योंकि तो आजकल हम यात्रा कभी कभी हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे हवाई जहाज से चले जाएंगे लेकिन पुराने समय में यात्राएं अपने आप में संस्कृति का परिचाय थी अगर हम चार धाम यात्रा पर जाते थे तो सामान्यतः कम से कम दो बरस लगते थे और उस समय में हम पूरा संस्कृति का देश का लोगों के विचारों का परिचय प्राप्त कर करें तदनंतर वो यात्राएं फिर सीमित होती जाती थी, समस्त नदियों के स्नान यात्राएं। और उसके बाद में फिर हम अध्ययन स्वाध्याय उपासनाएँ अनुष्ठान उसके बाद में और करीब आके चिंतन मनन जब इससे आगे चल के अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन और अंतिम रूप से दृष्टाभाव साक्षी भाव उस स्थिति तक पहुंचना ये यात्रा को से फिरी से जाने बहुत दूरस्थ स्थान से शुरू होकर के अपने केंद्र पर आकर समाप्त हो ये एक ही जीवन में होती है क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है बार बार मिलना संभव नहीं और मिले भी हो सर बार बार तो भी हमें इसकी कोई ताकि पता नहीं हमको मिले न मिले अवसर इसलिए हम इस अवसर को क्यों व्यर्थ जाने दें तो इस अवसर में जब हम जीवन को जड़ता से मुक्त करे यात्रा है ठहराव नहीं है क्योंकि हमारी अधिकतर मामलों में धर्म के मामले में जड़ता होती है जैसे आज मेरे क्लिनिक में एक 80 साल की महिला आई जिसको जबरदस्त शक्कर बढ़ी हुई है वो कहती है अब इतने साल से करती आई उपवास कैसे बंद करूं? उपवास बंद करने से भय लगता है ये भय धर्मनी है आध्यात्म नहीं है ये जड़ता है क्योंकि जो काम हम 50 साल से करते आए हैं हम उसके ऐसे आदी हो जाते हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हम वैसे हो जाते हैं कि रेल में यात्रा नहीं कर रहे हैं रेल में मूँगफली बेच रहे हैं अब इस रेल से उतरना ही नहीं इसी में हमारी जीवन यापन होगा यानी उससे हमारी यात्रा का कोई संबंध नहीं यात्रा में हम अपने गंतव्य पे जाकर रेल से उतर जाएंगे दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली आ गया अब हमको रेल से कोई सरोकार नहीं है अब हमारी अगली यात्रा आगे की यात्रा जारी होगी लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम उस साधन को जिसके द्वारा हम यात्रा आरम्भ करते हैं उसी में अपना घर बना लेते हैं उसी से चिपक जाते हैं उसी से मोहग्रस्त हो जाता है तो यात्रा कभी भी जारी रहना जरूरी है इसमें जड़ता की कोई जगह नहीं है एक खोमचे वाला जो रेल के अंदर नमकीन बेचता है वो भी यात्रा कर रहा है लेकिन उसकी यात्रा रेल की यात्रा से पूरी कभी नहीं होने वाली उसकी यात्रा वो तो उसी में ठहरना है उसको उसके गंतव्य से कोई लेने देना नहीं रेल वापस आएगी तो वो भी वापस आ जाएगा रेल जाएगी वो वापस चला जाएगा उससे तो उसके धंधे से मतलब है वही स्थिति हमारी है कि हमने भी अध्यात्म को एक छोटा सा धंधा बना लिया मानसिक रूप से वो अगर हम उस जड़ता से मुक्त हो जाएं, तो ही हम वास्तव यात्रा करना संभव न जब हम ये सुनते हैं कि हम तो पाँच बार फला तीर्थ हो आए चार बार हम तो वहाँ पर हर साल जाते हैं तब ऐसा लगता है कि ये सिवा जड़ता के और कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो किसी और का हक मार हो अगर आप खुद न जाते हो अगर आपको खर्चे करना किसी और को भेजते जो नहीं जा पा रहे यात्रा पर आप वहाँ चार बार जाके भी कुछ हासिल नहीं कर सकते और अगले साल फिर चार बार जाना चाहते हो तो क्या हासिल करेंगे इसलिए यात्रा कोई यात्रा रहने दें यात्रा को जड़ता नहीं बनाए और यही संदेश हमारा शिव दर्शन स्पष्टता देता है वो आपको धारणाएं में बताता है तो सब तरह के लोगों की मानसिकताओं और इच्छाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखें कभी भी यात्रा ऐसे नहीं होती कि हम एक ही जगह चिपक जाएं ऐसे ही ये धारणा है आपको उन सामान्य परिस्थितियों में अवसर देती है कि आप अपनी यात्रा को जारी रखें यात्रा एक शब्द है इस शब्द से भी मत चिपकना क्योंकि यह शब्द हमें बाहरी यात्रा के बारे में गफलत पैदा करता है ये अंतर यात्रा है अंतरयात्रा हमारे अपने परिवर्तन से होती है और अंतर परिवर्तन पुरुषार्थ से होता है और पुरुषार्थ हिम्मत से होता है जब तक हमें हिम्मत या निर्भयता नहीं है तब तक हम यह या आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकते इस आध्यात्मिक यात्रा के पथिक के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो योग्यता है वह है अभय जो निर्भय है वही इस यात्रा पर जा सकता है क्योंकि अनजान देश की यात्रा करना डरे इंसान का काम नहीं है जो डरता है वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि हम जिस प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं अपने भीतर की वो जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा उसकी विशालता उतनी बढ़ती चली जाएगी और सबसे सूक्ष्म जो अपना केंद्र है जो हमारा चैतन्य है जो हमारा अपना वास्तविक केंद्र है जिसकी बात अभी हम एक धारणा में करेंगे भाई वो वास्तविक केंद्र इस ब्रह्मांड का केंद्र है और ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है जो शून्य रूप केंद्र है हमारे अस्तित्व के भीतर के भीतर के भी भीतर उस केंद्र में पूरा ब्रह्मांड जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना ही विशाल होगा हमारी चेतना सूक्ष्मतम है इसलिए वो विशालतम है इसमें कुछ धारणाएं हैं जिनमें से कुछ हमने पिछली बार पढ़ी थी कुछ नई भी है इसमें कुछ धारणाएं तर्क से पड़े हैं लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है कुछ न कुछ, कुछ नियम हैं जिनके अंतर्गत वे कार्यशील होती हैं भ्रतवा भ्रातवा शरीर ऋण त्वरितम भू ये पिछली बार हम पढ़ चुके हैं इसको पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि भ्रातवा भ्रातवा शरीर ऋण त्वरितम हम अपने शरीर को गोल गोल घुमाते हैं और त्वरित का मतलब होता है कि उसकी गति बढ़ती चली जाती है एक्सलरेट होती है त्वरित का मतलब होता है एक्सलरेशन तो हम अपनी गति को गोल गोल घुमाते हुए और तेजी से गोल गोल घुमाते हैं और इतना तेज घुमाते हैं भूवि पातनात भूवी मतलब धरती पातनाते नहीं गिर जाते हैं धरती पर गिर जाते हैं खूब तेजी से गोल गोल अपनी हमारे साधारण हमारे यहाँ की भाषा में उसको घानी बोलते हैं हम गोल गोल घानी वानी घूमते हैं और इतनी तेज़ी से घूमते हैं कि जब हमारा अपना संतुलन हम नहीं रख पाते और फिर गिर जाते हैं। बच्चे खूब करते हैं ऐसा खूब गोल गोल घूमेंगे और उसके बाद में शरीर पर गिर जाएंगे और फिर खूब ज़ोर जोर से हंसेंगे ये हम बच्चों को करते देखते हैं भाई बहन खेलेंगे खूब घूमेंगे खूब गोल गोल गोल गोल घूमें करके गिर जाते हैं जब ऐसा होता है तो उस समय योगी क्या करता है इस प्रकार से बाहर से खूब तेजी से घूमता है जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो शरीर के साथ मन का मंथन होता है मंथन होता है तो क्या होता है कि विचार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। विचार एक विद्युत क्रम है हमारे मस्तिष्क के अंदर लेकिन वो क्रम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब वो विचार अपना अस्तित्व नहीं रख पाते जैसे बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाती तो गुल हो जाती ऐसी हमारे मस्तिष्क के विचार उस समय शांत हो जाते हैं, क्षोभ शक्ति विराम जब खूब घूमते हैं तो एक मंथन होता है जिसको यहां पर नाम दिया है क्षोभ उस शोक की शक्ति का शांत होने पर शांत हो जाती है जब वो वो शोक की शक्ति शांत हो जाती है परा तब वो परा संजायते दशा दशा तब परमेश्वर शिव का स्वरूप उजागर हो जाता है कितनी छोटी सी धारणा है और ये सर्वोत्तम शाम्भपाय के अंतर्गत है जो हमारे तीन उपाय है णवोपाए शाक्त तो उपाय शाम्भोपाय शाम्भ उपाय के अंतर्गत आती है वो हर धारणा जो मन को विचार मुक्त कर देती है और वन, विचार मुक्त मन शुद्ध चेतना का अनुभव करता है ये कब कर सकता है अगर हमारी अंतर ज्ञान की दृष्टि विकसित हो गई है तो अन्यथा हम बच्चे भी गोल गोल घूमते हैं गिर जाते हैं उनको कुछ बोध नहीं होता उसका और हम भी अगर करें तो शायद हमको भी कोई बोध नहीं लेकिन ये बोध तब होता है कि जब हमारी इंटी अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जिसको अंतर्ज्ञान वो जब विकसित हो जाती है अंतर्ज्ञान विकसित हो जाता तब अंदर से परमेश्वर शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे बोध में प्रकट होता है क्योंकि सत्य यही है कि हमारा जो चित्त है मन बुद्धि अहंकार ये तीन मिलकर हमारा चित्त का यह अंतकरण बोलते हैं इसको इस चित्त में ही परमेश्वर अपना प्रतिबिंब देखता है और इसीलिए मानव जीवन महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन में ये चित्त में इतनी ब्रिलियंसी है चमक है कि जिसमें हम अपना स्वरूप देख सकते खुद को देखने के लिए दर्पण जरूरी है आप स्वयं को नहीं देख सकते शिव भी जब स्वयं को देखना चाहता है तो उसे कोई दर्पण की जरूरत है और उस दर्पण के रूप में उसने भगवान ने मनुष्य को बनाया इस रूप में वो स्वयं को देखना चाहता है परमेश्वर स्वयं को देखना चाहता है कि मैं कैसा हूं स्वयं का विमर्श करना चाहता है वो विमर्श का ही नाम है माँ दुर्गा सरस्वती या जो भी हमारी देविया हैं वो शक्ति का ही नाम है शक्ति का ही रूप है और वही शक्ति इस संसार की निर्मात्री है तो फिर बताए कि हमारा मन बुद्धि अहंकार वो दर्पण है जब वो शांत हो जाता है तो उसमें परमेश्वर अपना प्रतिबिंब देखता है ये मन का शांत होना और परमेश्वर के द्वारा उसके प्रतिबिंब को देखना ये तब संभव है जब पहले इस चित्त में बाहरी संसार से लगाव समाप्त हो जाए परमेश्वर के प्रति तड़प पैदा हो इच्छा पैदा हो उस मन में और तदनंतर वो विचारों के क्रम से मुक्त हो जाए तो इसके लिए तैयारी हमको पुरुषार्थ से करना पड़ेगा, कि नहीं हमको हमारे मन को हमारे चित्तों को स्थिर रखना है मन को शांत प्रसन्न रखना है आ, अनावश्यक विचारों को प्रेशर देने से रोकना है और ऐसा करने के लिए हमको प्रतिक्रियाओं से बचना होता है जब हम संसार के स्वरूप को समझते हैं सब कुछ शिव है वो सब कुछ शिव का सौंदर्य है क्योंकि उसने अपने से तो पूरा ब्रह्मांड बनाया सब कुछ तो शिव है तो फिर हमारे मन में कहे ये अच्छा है ये अपना है ये पराया है ये बुरा है ये हमारे समाज का है ये समाज का है ऐसे विचार जो आते हैं वो हमारे भिन्नता के विचार वो हमारे चित्त को अशांत करता और इस संसार को बनाए रखने के लिए जो अज्ञाता माता है वो इसी तरह के विचार उत्पन्न करके हमको परिधि की दिशा में है हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं हम केंद्र की के दिशा में जाएंगे अभी हम खिलौने बन जाते हैं जब हम परिधि की दिशा में जाते हैं जैसे किसी ने हमको कुछ बोला हमको आया गुस्सा और हम गुस्से के अधीन हो गए गुस्सा अब हमारा मास्टर हो गया और हम गुस्से के गुलाम हो गए और इस गुलामी में हम खिलौने बन जाते वो जो गुस्सा है वो माता है वो उसने हमारे अस्तित्व को अपने अधीन कर लिया अब हमने गुलामी स्वीकार कर ली कि गुस्सा तुम तो हमारे माए बाप हम आपके गुलाम और इस तरह हम गुस्से के आधीन काम करते जब हम गुस्से के आधीन काम करते हैं तो प्रति दिशा में जाते हैं क्योंकि हम किसी के प्रति वैमनस्य ई घृणा इस प्रकार के भाव पालते हैं और उसके बाद में हम उसका कुछ अहित करना चाहते हैं तो हम उस परिधि की दिशा से अगर वास्तव में पुरुषार्थ से लौटना चाहते केंद्र की ओर अंतर यात्रा करना चाहते तो हमको हमारे आवेगों के अधीन होने से बचना पड़ेगा यह हम रोज कर सकते आज आप में बैठे हो ऑफिस में बैठे हो दुकान पर हो सड़क पे हो सामान खरीद रहे हो हर जगह ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अपने आवेशों के अधीन हो जाते हैं और इस आधीनता से अगर हम बचने का उसी समय जागरूक रहे बाद में कभी कभी लगता है कि अरे यार फालतू तो गुस्सा कर लिया अरे गुस्से में ऐसा बोल दिया नहीं बोलना था ये सब चलता लेकिन हम उसी क्षण अगर जागरूक रहे और गंभीर रहें जागरूकता के साथ गंभीरता जरूर आएगी तुरंत प्रतिक्रिया कभी नहीं होगी क्योंकि उस समय हम उन प्रतिक्रियाओं को उसके अधीन होने से इनकार कर देंगे गुस्से में हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे हमारा गुस्सा शांत हो जाना फिर हम सोचेंगे कि वास्तव में प्रतिक्रिया क्या देनी है पुराने लोग इसके लिए क्या विधि बताते थे जब गुस्सा आए तो जवाब देने के पहले दस तक गिनती गिनो एक दो तीन ऐसे दस्तक गिनती गिनो उसके बाद फिर जवाब दो फिर उसने कुछ कहा फिर दस्तक गिनती गिनो फिर जवाब दो सामान्यतः हम गुस्से को चिड़ा देते थे गुस्से को शांत कर देते और हम जो जवाब देते थे वो हमारा वास्तविक अपना जवाब होता था क्योंकि उस समय हम गुस्से के अधीन नहीं होते थे तो ऐसा जब चित्त हमारा योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उस चित्त में ज्ञान का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है ये हमारी पहली धारणा है कि भ्रांत्य भ्रांत्य शरीर है तो ना त्वरितम भूवि पातनाथ कहने छोटी सी बात है लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब हमारे अंतर अंतर ज्ञान इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाती है अंतर ज्ञान विकसित हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमारे चित्त में ऐसी दशा में जब गोल गोल घूमते हैं और जैसे ही गिरते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट सर्किट होता है उस समय कोई विचार एकाएक नहीं आते उस समय में हम उस घूमने वाले परिस्थिति के आवेश में होते उस समय अगर योगी होता है तो जागरूकता से अंतर चिंतन करता है उसके हृदय में प्रभु वो जो आपका स्वयं का इसेंशियल नेचर है या अनिवार्य चेतना का अनिवार्य स्वरूप है वो उजागर हो जाता है और वो भाव जैसे ही उजागर होता है उसको भैरव रूपता या शिव स्वरूपता प्राप्त हो जाती है ये इसकी पहली धारणा दूसरी धारणा इससे मिलती जुलती है आधारेश्वतवा अशक्त्या, अज्ञानक चित्तलयन व जात शक्ति समावेशक शोभांत भैरव क्या है अभी हमारे शरीर का एजिटेशन हुआ था ये जो गोल गोल घूमने से हमारे शरीर में कंपन हुआ था क्षोभ कहां पैदा हुआ था शरीर में उसका प्रभाव हमारे चित्त पर हुआ था अब यहां पर मानसिक एजिटेशन है पहले शारीरिक एजिटेशन था, है ना? शारीरिक क्षोभ था अब हमारा मानसिक क्षोभ है जिसके निवारण होते ही फिर हम उसी स्थिति में विचारहीन अवस्था में पहुंचते यहां क्या है कि जब या तो हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं और हम सोच नहीं पाते कि इसका कैसे सामना करें यहां से दिमाग ब्लॉक हो जाता है अवरुद्ध हो जाता है मन विचार अवरुद्ध हो जाते हैं क्या हाँ हम इसका कैसे सामना करें या तो हम अक्षम होते हैं या हमको जानकारी की कमी होती सड़क पर चलते हुए एकाएक हमारी गाड़ी अकेले चला रहे खराब हो गया अब समझ में नहीं आ रहा क्या कर अटक गए दिमागी रूप से ब्लॉक हो गया अब हम करें क्या किसी की हेल्प नहीं मिल रही है गाड़ी सुधारते आते नहीं मालूम ही नहीं कि क्या समस्या है ऐसी कई परिस्थितियाँ थे जीवन में आती हैं तो हमारा काश्मी श्वर्शक आपको हर अच्छी या हर बुरी परिस्थिति में अच्छी परिस्थितियों के हम कई उदाहरण पड़ चुके हैं जब स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं खूब प्यास लगी ठंडा पानी पी रहे हैं उस समय मेडिटेशन कर सकते अब बुरी पर, बुरी में भी हमारे वो अवसर कभी नहीं जाते जब हम बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं उस समय भी हमारा यह अवसर हमको बरकरार है वो अवसर हमको अभी भी मिलता है कि उन बड़ी बडी परिस्थितियों में भी हम ध्यान करें कि जब हम विचार कुंद हो जाते जब हमारा दिमाग कुंद हो जाता क्या हम क्या करें किंग करते हुए मूड हो जाते हैं उन परिस्थितियों में भी हम उस चित्त की दशा में हम भैरव भाव अंदर से प्रकट हो जाता है उसी समय अगर हम अंतर्मुखी हो जाए तो हमको वो भहरा अवस्था प्राप्त कभी आपको तो बोला ऐसे में कैसे होगा इस कैसे का कोई जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनुभव की बात है अगर आप इस धारणा के अनुकूल आपकी चित्तवृत्ति है तो आपको निश्चित होगा आपका मन जैसे ही कुंद होगा विचारहीनता कुंद होने का सबसे पहला लक्षण है जैसे दिमाग ब्लॉक हो गया कि क्या करना तो उस क्या करना कि स्थिति का मतलब है कि आप अब विचार करने में अक्षम हो उस समय या तो ज्ञान की कमी हो कि कैसे समस्या का हल करना या अशक्ति हो कि सामने से एकदम शेर आ गया है सामने से एकदम कोई समस्या आ गई कैसे करना तो उन परिस्थितियों में कि आधारेश अथवा अज्ञान अथवा अशक्त या अज्ञान चित्त लयन व ऐसे में चित्त लय हो जाता है अपने मूल अवस्था में चला जाता है अपने मूल शक्ति में लय हो जाता है और उस परिस्थिति में जातक शक्ति समावेशक शोभांत है भैरव उस स्थिति में भैरव स्थिति आपके अंदर से प्रकट होती अगला है संप्रदाय विबम देवी क्षणु सम्यक वदाम में हम संप्रदाय यानी एक परंपरा एक मेथड है कौन बोलते हैं शिव बोलते हैं किनको देवी lifarte, को बोलते हैं मां पार्वती को बोलते हैं संप्रदाय देवी क्षणु सम्यक बदाम में है शणु या सुनिए देवी को कहते हैं देवी इसे सुनिए सम्यक वदाम में हम इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ सम्यक का मतलब होता है विस्तार से बदाम में मैंने मुझे मैं आपको बताता हूं मैं कहता हूं तो हे देवी एक संप्रदाय एक विधि एक मैथड एक परंपरा है जिसको मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूं ध्यान से सुनो केवल्यम जायते सद्यो नेत्रयो नेत्र केवल्यम अब इस केवल्य शब्द की अपन फिर से एक बार समझेंगे व्याख्या करेंगे जायते सद्यो सद्य का मतलब होता है इंस्टेंटली इमीजिएटली इंस्टेंट कॉफी बनाते हैं कॉफ़ी बनाते थे, थे पहले बारह घंटे लगते थे रात को बनाना शुरू करो सुबह कॉफी बनकर तैयार होती थी लेकिन जब वही चम्मच से घोलने वाली इंस्टेंट कॉफी वो सद्य बोलते हैं तो केवल्यम जायते सद्यो यानी इंस्टेंटली इमीडिएटली बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के क्या होता है केवल्य हो जाता है इस केवल्यों का भी समझते केवल्यम जाते सद्यो मैत्र योग स्तब्ध मात्र यानी आंखें खुली रह जाए आंखें फटी रह जाए स्तब्ध मात्र है ना? आंखें एकदम स्तब्ध, आंखें खुली रह जाए संकोचम करणयों कृवा ऐसी स्थिति में आंखें खुली रह जाए विस्मय से खुली रह जाए संकोचम करणयों कृवा कान से इस वक्त कोई सुनाई नहीं देगा है ना? हमने कान प्रतीक है जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे नाच से कुछ सुंगाई लगा नहीं चमड़े से कुछ स्पर्श महसूस नहीं होगा जीवन में कोई स्वाद नहीं आएगा कान से कुछ उस तो सुनाई नहीं देगा संकोचम करवादोद्वार तथे उचल तथा हृदो द्वार का मतलब होता है कि हमारे कर्मेंद्रियां, उन कर्मेंद्रियों को भी संकुचित कर लिया जाता है यानी हमारे दसो इंद्रिया इस वक्त जिसे कछुए के हाथ पैर अंदर समेट लिए जाते हैं इस तरीके से भीतर समेट ली जाती है तो पांचों ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों से इस वक्त तो कोई जानकारी अंदर नहीं आ रही है और पांचों कर्म कर्मेंद्रियों से भी अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको अपने भीतर समेट लिया है अपने कब्जे में ले लिया अपने अधिकार में ले लिया है अनज का महलम ध्यायन विशेषक ब्रह्म सनातनम यह बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने की ऐसे में अनज महलम ध्यान विशेषक ब्रह्म सनातनम अब यहां पर ध्यान कहाँ करता है योगी आंखें फटी आंखें फटी का मतलब जानते हैं कि एक हमारी आंखें पहने पन से किसी एक चीज को देख रही हैं। वो आंखें छोटी होती और आंखें फटी में पूरे दृश्य को देखती उसमें किसी एक चीज पर निगाह नहीं होती पूरे दृश्य पर निगाह होती लेकिन किसी भी एक चीज पर उसका कंसेंट्रेशन नहीं होता फटी हुई आंखें ने पूरे दृश्यों को एक साथ समग्रता से देख रही है लेकिन देख रही है लेकिन इंद्रिया कुछ ग्रहण नहीं कर रही कान सुनने रहे हैं आंख देखने रहे हैं जीबान चखने रही आंख सुनने रहा क्यों कि इन परिस्थिति में हमने अपने समस्त इंद्रियों को भीतर समेट लिया इंट्रोवर्ट कर लिया है अंतर्मुखी कर लिया है आंखें फटी बाहर लेकिन देख रही हैं अंदर महले में कान खुले दिख रहे हैं बाहर से लेकिन वो सुन रहे हैं क्या अनच का मतलब होता है वो आवाज जो बिना टकराहट के पैदा होती है अनाहत नाद जो हमारे अस्तित्व के केंद्र से सदा निकलता है सदा एक नाद निकलता है ऋषियों ने उसे ओम भी बोला है जो वेद शास्त्रों में उसे ओम बोला है जो अनाहत नाद की तरह होता है लेकिन वो नाद ना तो गले से निकल सकता है ना हम उसको बोल के बता सकते हैं ना उससे हम सुन सकते हैं जैसे अंतर चेतना को इन आंखों से नहीं देख सकते लेकिन अंतर्मुखी होके अंत, अंदर के नेत्रों से उसको देख सकते हैं ऐसे ही इस नाद को इन कानों से नहीं सुन सकते लेकिन हमारे कान अगर अंतर्मुखी हैं, तो उस अनहत नाद को सुन सकते हैं उसकी एक महक है आत्मा की लेकिन वो ये नाक नहीं सूंघ सकती लेकिन अंतर्मुखी होकर वो नासा उस महक को सूंघ सकते और वो महक संसार के किसी भी महक से ज्यादा मदेहोश करने वाले ये आंखें उस दृश्य को नहीं देख सकती लेकिन जब उस आंखों अंतर्मुखी होकर उस आत्मा के दृश्य को देखती है तो उसका आनंद संसार के किसी भी बड़े से बड़े आनंद से भी बड़ा है इसलिए अंतर्मुखी होकर ये इंद्रिया समस्त ज्ञान उस अनज महल को ध्यान में लाती ज का मतलब जहां से नाद निकल रहा है और नाद कहां से निकलता है शिव के अस्तित्व से और अनज का महल का मतलब होता है शिव का मंदिर वो शिव का मंदिर हमारे भीतर के भीतर के भीतर एकदम हमारे अस्तित्व के केंद्र में है जहां से सतत इस ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली तरंगे निकल रही हैं वहां से एक अनहतनाद निकल रहा है और वहां पर शिव जी स्वयं विराजमान है और वो शिव ही इस समस्त ब्रह्मांड को रचित कर रहे हैं इसकी रचना कर रहे हैं संसार की वो सतत रचना कर रहे हैं आज हम जो देख रहे हैं हम उसकी रचना कर रहे हैं ये क्वांटम भौतिक शास्त्र भी बोलते हैं कि हम जो है उसको देख रहे हैं ऐसा नहीं है हम देख रहे हैं इसलिए वो है क्योंकि हमारा देखना उसको तस्दीक करना ही उसके होने का प्रमाण है अगर कहीं पर कुछ सुंदरता है मान लो पूरा ब्रह्मांड बहुत सुंदर है लेकिन उसमें एक जीव जंतु एक चिड़िया भी नहीं पूरा विश्व खूब सुंदर है खूब झरने हैं खूब बढ़िया बढ़िया वाटिकाएं लगी हैं, लेकिन उसमें एक भी जीव जंतु नहीं क्या इस वक्तव्य का कोई वजन है हम कह तो सुंदर किसने बोला सुंदर किसको दिख रहा है सुंदर एक भी जब कोई जीव जंतु कोई नहीं देख रहा है चिड़िया भी नहीं देख रही है तो सौंदर्य कहाँ है सचमुच में वो सौंदर्य तो हमारे भीतर है वो दृश्य जब हमारी आंखों से भीतर उतरता है तो उस थोड़ी देर के लिए शिव के उस सौंदर्य को खोल देता है जैसे झपका होता है शिव के मंदिर कृष्ण के मंदिर में थोड़ी देर के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है ऐसे ही वो झपके की तरह हमारा आनंद खुलता है और फिर वापस बंद हो जाता है हमको जब बाहर से कोई भी उद्दीपन आता है चाहे वो भोजन कर रहे हों ठंडा पानी प्यास लगी पी रहे हैं बहुत दिनों बाद किसी प्रिय व्यक्ति को मिले वो देखा या बहुत दिनों बाद कोई ऐसी परिस्थिति मिली जिस परिस्थिति में आनंद से हम सराबोर हो गए वो आनंद उस परिस्थिति में नहीं उस व्यक्ति में भी नहीं है और उस गीत में भी नहीं है उस दृश्य में भी नहीं है वो आनंद तो हमारे भीतर है जो थोड़ी देर के लिए खुला और फिर बताओ जब वो कोई चीज़ उसको खोलती है हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि इस चीज़ में आनंद है सचमुच में आनंद तो हमारे अंतर के स्वभाव में है तो वो आनंद हमारे अस्तित्व के केंद्र में है और जब हम उसको उगा उ, उजागर होते देखते हैं तो जिस चीज से वो आनंद उजागर होता है हम उस चीज की उल्ट पकड़ लेते कि बस इसी में आनंद है ये हमारी बहिर्दृष्टि है अंतरदृष्टि होगी तो उस आनंद के समय हम ये नहीं देखेंगे कि आनंद का उद्दीपन कहाँ से आया वरन व आनंद कहाँ से उत्पन्न हुआ उस पर देखेंगे क्योंकि अगर संसार में आनंद होता तो फिर वो अपने आप में आनंदित रहता एक भी जीव की जरूरत नहीं थी लेकिन अगर एक भी जीव नहीं है संसार में तो संसार सुंदर है ये कौन बोलेगा एक संगीत बज रहा है और कोई भी नहीं सुन रहा तो संगीत कर्णप्रिय है कौन कहेगा इसलिए अनज का महल ही वो जगह है शिव का शिवालय जो हमारे केंद्र के भीतर एकदम हमारे सेंटर में वो शिवालय ही उस आनंद का घर है आनंदालय है जहां से समस्त आनंद उत्पन्न होता है तो इस तरह अगर हम इसको ध्यान करें कि समस्त इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करें ज्ञान इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करें कर्म इंद्रियों को अंदर की तरफ अंतर्मुखी बना लें और उन सबको फटी आंखों से यानी बाहर हमारी समस्त इंद्रियां बावजूद इसके कि बहिर्मुख दिखाई दे रही हैं लेकिन वो अंतर्मुखी क्योंकि इंद्रियों के दो हिस्से हैं जिनको हमारे ऋषि भी बोल गए हैं एक इंद्रियों का भौतिक स्वरूप और एक उसका देवता जिसे आंख है इसका एक देवता है। कान का देवता है नाक का देवता है हाथ का देवता है उपस्थ प्रवाहित प्र, प्र, उपस्थ का देवता है पायु का देवता है हाथ पांव का देवता है अरे देवता क्या है ये उसका रियल एसेंस वही अंतरमुखी होता है पलट जाएगी और अंदर चली जाएंगी भौतिक आंखें तो बाहर ही देखेंगे भौतिक कान तो हमको बाहर ही देखेगा कि बाहर से आवाज सुनाई दे रहा है वह आएगी लेकिन देवता तो अंदर है वो इस आवाज को कोई महत्व नहीं देगा कान में तो, कान में तो इंस्ट्रूमेंट है कान में तो बाहर उत्ता भी चिल्लाएगा तो उसको सुनाई देगा लेकिन उसका ध्यान तो उस अनज के महल पर है तो उसको एक कान सुनाई नहीं देगा आंख से कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर वो देवता सारे देवता वहां चले गए अनज के महल में चले गए इसलिए कान का आंख का चमड़ी का हाथ पैर उपस्थपायु सभी देवता इस समय केंद्र में चले उस समय ये कान प्रभावहीन हो गए क्योंकि ये अपने आप में कुछ भी नहीं है जैसे ऑफिस छुट्टी के दिन एक भी ऑफिसर नहीं आया उस दिन ऑफिस किस काम का हम बोले ऑफिस जाके काम करा कराए लेकिन ऑफिसर नहीं है तो ऑफिस में क्या काम करोगे ऑफिस का काम ही तब होगा जब ऑफिसर होगा ये कान का ऑफिसर अंदर चला गया थे, कान क्या करेगा आंख का ऑफिसर अंदर चला गया था तो आंख क्या करेंगे फटी रह जाएगी लेकिन देखेगी कुछ नहीं क्योंकि क्यों उसका ऑफिसर तो अंदर है आंख किस काम की इस तरीके क्योंकि वह हम सब इंद्रियों का अंतर्मुखी बना लें अपने आप के केंद्र में हमको आंख को फटी फटी बाहर हाथ पांव सब बैठे लेकिन इन सबको हमने अंतर्मुख्य बना लिया और कहा ले गए उस अनक्ष महल में उस शिवालय में जहां से अनहतनाद प्रसरित हो रहा है जब ऐसा करते हैं तो क्या होगा केवल्यम जायते सद्यो अभी अंतिम बात उसके बाद हमारा आज का कर केवल्यम जायते सद्यो यहाँ केवल पिछली बार हमने बात करी थी केवल दो तरह के होते हैं एक केवल है जो सांख में प्रतिपादित है जिसमें एक्सक्लूजन है यह भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं प्रकृति और पुरुष दोनों में सेग्रीगेशन है दोनों में अलगाव है तेल और पानी कितना है अगर पुरुष तेल है तो पूरी प्रकृति पानी दोनों में कभी कोई मिलाव नहीं है तो सांख कहता है कि अपने आप को आइसोलेट कर लो अपने आप को अपने आप में सीमित कर लो तो तुमको ब्रह्म का अनुभव होगा ये भी मैं नहीं हूं ये भी मैं नहीं हूं शरीर भी मैं नहीं हूं मन भी नहीं हूं चित्त भी मैं नहीं हूं मेरी बुद्धि भी मैं नहीं हूं और इस तरह से अपने आप को आइसोलेट करते चले जाओ तो अपने केंद्र में चले जाओ यह एक्सक्लूजन की मैथड जो आदिशंकराचार्य ने भी सिखाई थी कि इस तरह एक्सक्लूड करते जाओ जाओ तो आपके आप केंद्र के केंद्र में पहुंच जाओगे इससे विरुद्ध जो दूसरी मेथड है और वो है शिव दर्शन की मेथड। ये कहती है कि जब हम अपने चेतना को पहचानेंगे उसके बाद हम कहेंगे शरीर में मैं हूं या मकान में मैं हूं या ब्रह्मांड में मैं हूं यह समय में मैं हूं या अंतरिक्ष में हूं यह इंक्लूजन की मैथड है यह प्रेम का रास्ता है शिव दर्शन प्रेम का रास्ता है मोहब्बत का रास्ता है वो बताता है कि ये सब कुछ ब्रह्मांड जो है वो मेरा ही तो विकास है ये तो सब कुछ मैं है यह भावना शिव दर्शन की यह भी बोलता केवल्य लेकिन इस केवल्य का मतलब और उस केवल्य का मतलब वो कहता है कि केवल मैं चैतन्य हूं बाकी ये मैं नहीं और यह भी केवल्य है लेकिन यह बोलता है केवल मैं ही हूं इस ब्रह्मांड के रूप में और कुछ भी नहीं दोनों केवल्य है तो यहां केवल्य अलग है जिस केवल्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं केवल्य हम इंस्टेंटली केवल्य का अनुभव होगा का मतलब होता है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली तो बिना किसी देरी के केवल और कि अनहत नाद सतत बज रहा है उस अंतर्मुखी आंखों से वो मंदिर दिखेगा अंतर्मुखी कर्ण से वो संगीत सुनाई देगा इस कान से संगीत नहीं सुनाई देगा इस आंख से अनच महल दिखाई नहीं देगा तो इस तरह से बड़ी सुंदर धारणा है जो बता दी कि हमको अपने किसी भी समय हम अपने समस्त इंद्रियों के देवताओं को अगर भीतर मीटिंग पे बुला लें केंद्र में ये सब बिना ऑफिसर की हो जाएंगी इंद्रियाँ क्योंकि बिना देवता के आंख देख नहीं सकती नाक सूंघ नहीं सकती क्योंकि हर एक जगह इन्होंने देवता अपॉइंट कर रखे जहां से वो उन जानकारियों को केंद्र तक ले जाते हैं जैसे सम्राट होता तो जगह जगह के राज्यों के राजा ही स्थापित कर देता कि भाई इस जगह पे तुम संभालो और मेरे को रिपोर्ट करो ऐसे ही ये कलेक्टर्स हैं जो कान की जानकारी कलेक्ट करके आत्मा को देते हैं आँख की कलेक्ट करके देते हैं हाथ की पैर की कलेक्ट करके देते हैं तो ये एक सुंदर परंपरा है और हम जब इनमें इन सब ऑफिसर्स को यानी इन सब देवताओं को भीतर बुला लेते हैं सभी इंद्रियों के देवताओं को भीतर एकत्रित कर लेते हैं उसी का नाम है अंतर्मुखी हो जाना इंट्रोवर्ट हो जाना और उसमें सिर्फ अनज का महल दिखाई देगा उसी का अनहत नाम सुनाई देगा उसी का सौंदर्य दिखाई देगा उसी के महक सुनाई देगी उसी का आनंद सुनाई देगा और जब ऐसा होता है तो केवल्यम क्या रहते हैं सब जो उसी में समझ में आ जाता है पूरा ब्रह्मांड में ही तो आज का इतना थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी हम आज से समाप्त करें कि आज हमारा एक दशहरा मिलन और हमारा आदरणी जी उमेश सिंह जी का आज जन्मदिन है इसकी आज तैयारी करना है तो आज इतना ही